ओम। भद्रं करने भी भद्र कर्णे शृणुयामदेवा भद्रम पशेम्क्षरजत्र स्थिर सुष्टुवा गुष्तम देव ही तदायु स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा <coughs> विश्व स्वस्ति नक्षो अरिष्टनेस्ती नो बृहस्पतिर्द शाति शाति शाति शंकर शंकरचार्यं केशव बादरायनम सूत्र सूत्र्य वंदे भगव गुरुरात्मे <coughs> <coughs> अथर्वेदीय ब्राह्मण भक्त की उपनिषद के तृतीय प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस प्रकरणस्थ पंचम कंडिका तक का विचार कल हो गया है षष्ठ कंडिका का विचार आज होना है बताया जा रहा है ये जो मुख्य प्राण हैं वह गौण प्राण शब्दित चक्षरादि तथा अपने अवांतर वृत्ति भेदों को अलग अलग स्थानों में नियुक्त करता है इस शरीर में तो जिन स्थानों में नियुक्त करता है गौण प्राणों को मुख्य प्राण वे स्थान तो चक्षरादि गौण प्राणों के प्रसिद्ध हैं इसलिए श्रुति ने नहीं बताए मुख्य प्राण के जो अवान्तर वृत्ति भेद हैं उनके स्थान अप्रसिद्ध है इसलिए श्रुति स्वयं बता रही है पंचम कंडिका से आगे वाली कंडिकाओं से ये दिखाने के लिए कि मुख्य प्राण कैसे इस शरीर में आत्म भेदों को उनके अपने अपने गोलकों में नियुक्त करता है उत्तर दिया जा रहा है तृतीय प्रश्न का आत्मान प्रविभज्य वा कथम प्रातिष्ठते ये जो प्रश्न है मूल में उसके उत्तर में अपने आप को अवांतर पाँच विभागों में विभक्त कर इस शरीर में अवस्थित होता है प्राण और चक्षुरादि को भी अवस्थित करता है तो इसके लिए प्राणों के वृत्ति भेदों का न, स्थान इस शरीर में कौन सा कौन सा है ये दिखाते हुए अपान नामक जो एक वृत्ति विशेष है उसका स्थान बताया गया पंचम खंडिका में पायु और उपस्थ और मुख्य प्राण का स्थान बताया गया चक्षुस्त्रोत जो प्राण नामक पंच वृत्तियों में से एक वृत्ति है उसका स्थान है चक्षु और स्रोत्र और कार्य है अपान का मूत्र पुरुष को अध देश के ओर ले जाना और प्राण का प्राण वृत्ति का कार्य है मुख नासिका से निर्गमन करना ये सब चर्चा हो गई आपके पंचम कंडिका के पूर्वार्थ की व्याख्या करते हुए और समान नामक जो एक वृत्ति भेद है उसे बताया गया नाभि स्थान में मध्य शब्द से लेना है प्राण तथा अपान वृत्तियों का जो स्थान बताया उसके उसका मध्य वो है नाभि और समान नामक प्राण के वृत्ति विशेष का कार्य बताया गया अन्न रस को सब ओर पहुंचाना और समान के द्वारा शीर में पहुंचाए गए अन्नरस्य से ही जो शिविर चक्षुरादि इंद्रिया हैं वे अपने अपने विषयों का ग्रहण रूप कार्य सुलभता से करती हैं तो चक्षुरादि इंद्रियों का जो रूपादि दर्शनात्मक कार्य है उसे श्रुति ने कहा सप्त अर्चि शब्द से सप्तार्चि सह सहती और उन सप्त अर्चियों का निमित्त बताया गया समान नामक वायु के द्वारा पहुंचाए गए अन्न रस को तस्माद शब्द से अन्न रस को लेना है तो जो व्यान नामक एक वृत्ति विशेष है पंच प्राणों में से उसका स्थान है नाड़िया शरीर में फैली हुई जो नाडियां है वही व्यान का स्थान है इसे दिखाने के लिए बताया जा रहा है इन नाड़ियों के माध्यम से संचरण करने वाला जो सूक्ष्म शरीर है उस सूक्ष्म शरीर जो नाड़ी रूपी मार्गों से संचरण करता है उसका स्थान बताया जा रहा है हृदय को और जहां संचरण करने वाला लिंग शरीर रहेगा वहीं पर वहीं से नाडियों का प्रारंभ माना जाएगा इस दृष्टि से सं नाड़ियों में संचारण करने वाला जो संचारी है नाड़ी संचारी लिंग शरीर उसे लिंगात्मा कहते हैं और उस लिंगात्मा का स्थान हृदय को बता करके ये कहा जा रहा है उसके संचार के मार्ग नाड़िया भी हृदय से ही निकलती हैं और उन नाडियों की संख्या का भी वर्णन किया जा रहा है और वे नाडिया स्थान होगी व्यान का इसके लिए ये आ रही है ष्ट तो ष्ट का उच्चारण किया जाए रधि हेश आत्मा शतम् द्वासप्ततीर द्वासप्ततीर अच्छा द्वा सप्ततिर, द्वा सप्ततिर, द्वा सप्ततिर, प्रति शाखा नाडी प्रतिशा भवन्ति आसु व्यानच्चर तो यश आत्मा रिधि तो एस आत्मा इसमें आत्मा शब्द से ग्रहण करना है आत्मा की उपाधि होने के कारण आत्म उपाधि लिंग शरीर यह आत्मा कहला रहा आत्म संबद्ध लिंग शरीर और आत्मा के साथ उसका संबंध है उपाधि उपहित भाव आत्मा उपहित है और लिंग शरीर उपाधि है तो उपहित उपाधि भाव से आत्मा से संश्लिष्ट जो लिंग शरीर वह यहां पर आत्मा शब्द से कहा जा रहा है और ये कहां पर है लिंग शरीर रिदी, आ, स्थूल शरीर के अंदर जो हृदय है कमलाकार मांसपिंड और उस मांसपिंड के अंदर जो छिद्र है अवकाश उसमें रहता है ये लिंगात्मा इसलिए उसे कहा जा रहा है हृदय से लेना हृदय आकाश तो हृदय आकाश में रहता है आत्मा की उपाधिभूत तो सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर यद्यपि सत्रह तत्वों का हर उन सत्रह तत्वों में से बहुत से अलग अलग गोलक बताए हैं बहुतों के लेकिन जो प्रधान है उसमें सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि यानि अंतकरण उसका स्थान हृदय है इसलिए सूक्ष्म शरीर के सत्रह तत्वों में से प्रधान तत्व अंतकरण का स्थान हृदय होने से उस अंतकरण से सब का संबंध है ये अंतकरण उपाधिक जो जीव है वह करण स्वामी है ना इसलिए वो जहां रहेगा राष्ट्रपति भले राजधानी में एक अपने राजभवन में रहता है लेकिन कितना जितना भी विस्तीर्ण भूभाग उस राष्ट्र का अंश है वहाँ तक उनका आधिपत्य माना जाता है उन्हीं के द्वारा नियुक्त अधिकारी लोग होते हैं ऐसे ही अंतकरण का संबंध चक्षरादी गोलकों में अवस्थित गौन प्राण चक्षरादि के साथ रहता ही रहता है स्वस्वामी भाव संबंध करणाध्यक्ष अंत करण होने से तो स्वस्वामी भाव संबंध सबके साथ होने से पूरा पूरे के पूरे अपने स्वामी से संबद्ध होकर के माना जाता है हृदय से हृदय स्थान में विद्यमान है उनका स्वामी उसमें विद्यमान होने से तो हृदय आकाश में यह लिंगात्मा है अर्थ लिंग शरीर में यानी सूक्ष्म शरीर में जो प्रधान तत्व है अंतकरण आत्मा की उपाधि वह स्थित है और उसके विचरण के लिए मार्ग है नाडियां। वो हृदय से मन निकल करके जब चक्षु से संबद्ध होता है नेत्र इंद्रिय से संबद्ध होता तभी रूप का ग्रहण होता है तो हृदय से नेत्र इंद्रिय के गोलक चर्म चक्षु तक आने के लिए मार्ग चाहिए मन को और चक्षु को भी सुसुप्ति के समय तथा मृत्यु के समय अपना सारा कार्य समेट करके अपने अध्यक्ष मन के पास पहुंचने के लिए कोई ना कोई मार्ग चाहिए ना बिना मार्ग के आपस में संबंध कैसे होगा मिलेंगे कैसे तो नाडिया है तो जहां अंतकरण होगा जहा अलग अलग शरीर के अंगों में स्थित सूक्ष्म शरीर के तत्व विद्यमान है और उनको अपने अध्यक्ष मन के साथ मिलना है और रोज मिलना है सुसुप्ति के समय तो आवश्यक है उनका सुखपूर्वक गमन मन के पास हो सके मन का उनके पास हो सके इसके लिए मार्ग अच्छी सड़कें होना जरूरी है तो वो इस शरीर में संचार के लिए मार्ग हैं नाड़ियां उन नाड़ियों को कुछ लोग मानते हैं नाभि देश से उत्पन्न नाड़ियों का उत्पत्ति स्थान कुछ विचारकों के मत में नाभी है नाभी वहां से सब नाडियों की उत्पत्ति है मूल नाभी है ये तो विचारक विशेष का मानना हुआ लेकिन नाड़ी के उत्पत्ति स्थान के विषय में श्रुति की क्या मान्यता है श्रुति क्या बताती है तो श्रुति की तो मान्यता है कि नाडियां इस शरीर में सूक्ष्म शरीर के तत्वों को विचरण करने के लिए मार्ग के तरह मार्ग है इसलिए सूक्ष्म शरीर जिस स्थान में रहता है उसी स्थान से मार्ग का निर्माण होगा मार्ग का प्रारंभ होगा उत्पत्ति होगी तो विचरण करने वाला संचरण करने वाला जो संचारी सूक्ष्म शरीर है वह तो हृदय देश में है ये श्रुति बता रहे हृदय आत्मा यह श्रुति वचन जब हृदय में हृदय रूपी स्थान संचारी लिंगात्मा का बता रहा है तो संचार के स्थान मार्ग साधन वो होंगे हृदय से ही इसलिए श्रुति का तो नाड़ियों के उत्पत्ति के विषय में उत्पत्ति स्थान के विषय में मानना है कि हृदय नाड़ियों का उत्पत्ति स्थान है और नाभी नाड़ियों का उत्पत्ति स्थान मानना यह अस्रौत है अवैधिक है वेद विपरीत है इस दृष्टि से यहां पर ये यह वाक्य आ रहा है कि अत्र एक शतम नाडीनाम तो एक शतम यानी एकोत्तर शतम् इति एक शतम ऐसा मध्यम पद लोपी समास हुआ उत्तर पद का लोप हुआ है एकाधिकम शतम कहो या एकोत्तर शतम् कहो उसमें एकोत्तर शतम् कहेंगे तो उत्तर ये पद हो जाएगा मध्यम पद उसका लोप हुआ एकाधिकम शतम् ऐसा विग्रह करेंगे तो अधिक पद ये है मध्यम पद उसका लोप हो जाएगा और बनेगा एक शतम का अर्थ निकलेगा 101 तो नाड़ी नाम एक शतम का अर्थ है एक सौ अत्र यानी अस्विन हृदय जो लिंगात्मा का स्थान है उसी स्थान से प्रारंभ होती है 101 प्रधान नाड़िया वही उनका उत्पत्ति स्थान है अत्र उद्भवंती ऐसा लगाना ये नाडियो का 101 संख्याक नाडियों का उद्भव स्थान हृदय है और ये जो 101 प्रधान नाडियां है इनकी फिर प्रति प्रतिशाखाएं हैं उन उपशाखाओं को बताया जा रहा है तासाम शतम शतम एक कश्याम ये तो ताम तासा शतम शतम एक, एक तो ये एक कश्याम ही लिखा है या एक कश्या भी है कहीं कहीं अनुस्वार है सब पुस्तकों में गीता प्रेस की भी भाष्य में एक कश्या ऐसा रहा है शतम शेत शतम शतम एक एक अस्या। हाँ मूल में तो अनुस्वार है यदि अनुस्वार न होता तो एक, एक अस्या होता तो तासाम का अर्थ है ये जो प्रधान नाड़िया है एक सौ एक उनमें से एकम एक यदि सप्तमी है तो एक एक नाड़ी में तो प्रधान 101 नाड़ी में से हर एक नाड़ी में शतम शतम शाखा नाडियां हैं ये प्रधान नाडियां हो गई 101, एक 101 प्रधान नाड़ी है और उन प्रधान नाड़ियों में से हर एक नाड़ी में शाखा नाडियां हैं एक सौ एक सौ सौ सौ है तो वो हो जाएगी ग्यारह सौ हस हाँ, हजार दस हजार एक सौ दस हजार एक सौ और ये एक सौ एक ऐसे दस हजार दो सौ एक प्रधान नाड़ी की तो संख्या एक सौ एक रहेगी ही और ये हो जाएगी दस सौ शाखा नाड़िया और फिर आगे कहते हैं कि द्वासप्त द्वासप्त ही प्रति शाखा नाड़ी सहस्त्राणी भवंती और ये जो दस सौ शाखा नाड़िया है इन दस हजार एक सौ शाखा नाड़ी में से प्रत्येक नाड़ी में हर एक नाड़ी में प्रति शाखा नाड़ी है यानी उप शाखा है एक हो गई प्रधान नाड़ी फिर उनकी हो गई शाखा नाड़ियां और शाखा नाड़ियों में से प्रत्येक शाखा नाड़ी में बहत्तर हजार बहत्तर हजार आ, उपशाखा नाड़िया उन्हें प्रति शाखा नाड़ि है उन्हें शाखा नाड़ी कहते हैं तो दस हजार एक सौ ने वो तो प्रधान एक सौ एक थी ही उस उसको तो अलग रखिए इस शाखा में से प्रत्येक शाखा में बहत्तर हजार बहत्तर हजार उप बताई जा रही है तो दस हजार एक सौ में बहत्तर हजार से गुना करेंगे तो कितना होगा हा इसमें लिखा है बहत्तर हजार बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख दस हजार इतनी होगी ये आ, हो जाएगी आपकी आ, उपशाखा नाड़िया और उनमें फिर वो पहले वाली जो है 101 ये होनी चाहिए बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख दस हजार एक ये प्रधान नाड़िया और प्रधान नाड़ी को छोड़ करके शाखा नाड़ी और उपशाखा नाड़ी इनकी संख्या हो जाती है वो ग्यारह सो थी ना है? दस हजार एक सौ हाँ दस हजार एक सौ वो और एक सौ एक वो तो दस हजार दो सो एक तो मुख्य शाखा मुख्य नाड़ी नारी और शाखा नाड़ी दस हजार एक सौ दो सौ एक और उप शाखा हैं है बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख ये उप शाखा नारियों की संख्या और सब मिलकर के एक मानव शरीर में बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख 10,000 201 दो होती हैं और इनको लेना है आंसू शब्द से आंसू शब्द से पूरी जो बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख 10,000 201 दो सौ हैं उन्हें लीजिए और इन सब नाड़ियों में व्यानस चरती व्यान विचरण करता है क्या मतलब व्यान का स्थान ये सब नाडियां हैं प्राण का तो केवल चक्षु चक्षुस्त्रोत्र है समान का नाभि मात्र है अपान का वायु उपस्थ है और व्यान का सारी नाड़िया उनमें व्यान विचरण करता है ये नाड़ियाँ सब शरीर में व्याप्त हैं पादाग्र से लेकर के शिखा पर्यंत तो व्यान भी इन सब में विचरण करता है इसलिए पूरे शरीर में व्याप्त है इसलिए उसे व्यान कहते हैं व्यापक होने से व्यापनात् व्यान भाष्य तथा तो टीका इसे देखिए तो भाष्य की अवतरण टीका है इसको देखिए पहले व्यानस्य नाड़ी रूपम स्थानम दर्शयतुम नाडी नाम उत्पत्ति स्थानम वक्तुम आह हृदय इत्यादिना तो व्यान के नाड़ी रूप स्थान को दिखाना यहाँ मुख्य उद्देश्य है तो नाड़ी रूपी व्यान के स्थान को दिखाने के लिए नाड़ियों का यानि व्यान के स्थानभूत नाड़ियों का उत्पत्ति स्थान भी दिखाना है इसीलिए ये जो पहला वाक्य है हृदिश आत्मा और अत्र एक शतम नाड़ी नाम ये वाक्य रहे हैं। का उत्पत्ति स्थान बता बताते हैं हृदय स पुंडरिकाकार मांसपिंड परिचिन्ने हृदय आकाशे तो ये आत्मा आत्मना संयुक्त लिंगात्मा ये कहते हैं ये सप्तमयंत है अर्थ कर दिया हृदय आकाश है। शब्द हैदय आकाश का परामर्शक है और हृदय शब्द का अर्थ कर दियाकार पुंदरीक, मांस पिंड ये हृदय हैं और उससे परिच्छिन्न यानी हृदय से घिरा हुआ जो अवकाश है हृदय छिद्र है वो है हृदय आकाश और उसमें आत्मा विद्यमान है और आत्मा पदार्थ बताते हैं आत्मना संयुक्त तो लिंगात्मा यह आत्मा शब्द से लिंगात्मा को लेना है लिंगात्मा यानी सूक्ष्म शरीर और उसे आत्मा शब्द से क्यों कह रहे हैं आत्मा की उपाधि होने से इसलिए आत्मना संयुक्त तो लिखा आत्मा के साथ उसका संयोग यानी संबंध क्या है उपाधि उपहित भाव संबंध है आत्मा उपहित है और लिंग शरीर उपाधि है थोड़ी टीका है आत्मना संयुक्त तो इत्यादि का अवतरण बाद में आएगा उससे पहले ये हृदयाकाश स्थान है लिंगात्मा का इसके विषय में चर्चा की जा रही है टीका में हृदय से लिंगात्मस्थानोक् हे तो केंचि योगिनो नाडी उत्पत्ति नाभिस्कंदी उत्पत्तिस्थन वदी तराकरण कहते हैं हृदय को लिंगात्म स्थान तुक्त सूक्ष्म शरीर का स्थान बताया जा रहा है हृदयेश आत्मा इस वचन के द्वारा तो ये हृदय को सूक्ष्म शरीर के स्थान कथन का प्रयोजन क्या है तो स्थान तो प्रयोजन वो प्रयोजन है तन निराकरण ऐसा लगाना प्रयोजनंतु तन निराकरणम तो हृदय को सुक्ष्म शरीर के स्थान के रूप में प्रस्तुत करने का श्रुति के द्वारा प्रयोजन है तन निराकरण तो तन निराकरण में तत्शब्द से किसको लेंगे तो कहते हैं उन लोगों के मत को मान्यता को तत्शब्द से लेना है जो जिनका ये मत है जो ये मानते हैं कि नाभ ही नाड़ियों का उत्पत्ति स्थान है यह मत तत्शब्द से ग्राह्य है इसलिए बीच में वो लिखा कि केचित योगिनो नाभि स्कंदस्य नाडी उत्पत्ति स्थानत्व वदन्ति। तो कुछ योगी लोग नाभि स्कंद को नाड़ियों का उत्पत्ति स्थान बताते हैं ऐसा मानते हैं उनका जो ये मत है इस मत का निराकरण यह हृदिेश आत्मा इस वाक्य के द्वारा हृदय को सूक्ष्मशरीर का स्थान बताने का उद्देश्य है और वही नारियों का उत्पत्ति स्थान है ये दिखाना है आगे कहते हैं कि तत्र लिंगात्मन संचारणार्थ नाड्य तत्र यानी हृदय तो हृदय में निवास करता है लिंग शरीर तो लिंग शरीर को कहीं शरीर में विचरण करना है आना जाना है तो उसके संचारण के लिए वो नाडियां भी मार्ग स्थानीय नाड़ियाँ भी हृदय में ही है हृदय से ही प्रारंभ होती है क्योंकि अन्य श्रुति कहती है नाड़ी भी ही प्रत्यवस्य इत्यादिश्रुते तो नाड़ियों से वह आता जाता है। ततच लिंगात्मनों हृदयस्थन अपि तदेव उत्पत्ति स्थान तो जब सूक्ष्म शरीर का हृदय स्थान है तो तत्संचारण मार्गहूत यानी सूक्ष्म शरीर के संचार के मार्गस्थानीय नाड़ियों का भी तदेव उत्पत्ति स्थानम वही प्रारंभ स्थान रहेगा उत्पत्ति स्थान रहेगा अन्यथा और यदि नाड़ी का उत्पत्ति स्थान नाभि को मानेंगे हृदय तो में तो रहता है संचारी लिंग शरीर और मार्ग प्रारंभ हो रहा है नाभि देश से तो हृदय से नाभि में कैसे जाएगा बिना मार्ग के ते कहते अन्यथा अन्यथा प्रदेशांतरस्थ नाडी नाम तन्मागत् मार्गत्वायोगात मार्गत्वा तो प्रदेशांतरस्थ जो नाड़ियां हैं योगियों के अनुसार नाभि रूप प्रदेशांतर में स्थित नाड़ियों को नहीं कहा जा सकता हृदयस्थ लिंगात्मा का संचार स्थान मार्ग द्वासप्त सहसरा हृदया उत इति श्रुतेश्च यहाँ दूतेष्च ऐसा छपा होना चाहिए को दु ऐसा छपा पोएजो तो बहत्तर हजार हृदय से पूरी तत्के के ओर निकलने वाली नाड़ियां हैं ये श्रुति कह रही हैं कि द्वासप्त सहस्त्रणी हृदयात् पूरी तत्व अभी प्रतिष्ठते ये श्रुति है श्रुति का वचन है और इस श्रुति के आधार पर भी ये निश्चित हुआ कि ये जो पूरी तत्व है हृदय का वेस्टन और उस हृदय के वेस्टन के ओर हृदय से ये बहत्तर हजार नाड़ियाँ जा रही हैं ऐसा जो श्रुति कह रही है यह श्रुति भी एक प्रकार से हृदय से ही नाड़ियों की उत्पत्ति मान रही है नाड़ियों का उत्पत्ति स्थान हृदय को मान रही है वो एक युक्ति बताई अन्यथा प्रदेशांतरस्थ नाड़ी नाम तन्मार्गत्वा योगात ये युक्ति है और ये श्रुति भी है और पहले भी एक श्रुति बताई नाड़ी भी प्रत्येक रूप इत्यादि से तो ये श्रुति द्वय तथा युक्ति के आधार पर यह निश्चित होता है कि हृदय ही नाड़ियों का उत्पत्ति स्थान है आगे हैं तो लिंग शरीरस्य ये आत्मना संयुक्त तो इसका अवतरण लिख रहे हैं टीकाकार कि लिंग शरीरस्य आत्मत्वम आत्मत्व उपाधिवेन तद योगात इत्या आत्मना संयुक्त इति। तो जो सूक्ष्म शरीर हैं उसे श्रुति ने आत्मा कहा। कहाष आत्मा ने लिंग शरीर रूप आत्मा तो लिंग शरीर में आत्मत्व श्रुति ने जो कहा वह लिंग शरीर में आत्म उपाधित्व होने के कारण ये कहा जा रहा है कि आत्मत्व आत्मत्व आत्म उपाधित्व न तदयोगात् तदयोगात्मे तत्का अर्थ है आत्मा और योग का अर्थ है संबंध तद का अर्थ निकलेगा आत्मना संबंधात् तो सूक्ष्म शरीर आत्मा की उपाधि होने से आत्मा से संबद्ध है आत्मा के साथ उसका संबंध है स्व उपहितत्व संबंध है स्व यानि सूक्ष्म शरीर और उससे उपहित है आत्मा तो स्वउपहित तत्व संबंध से आत्मा के साथ हृदय का संबंध है अब कि इसका सूक्ष्म शरीर का संबंध है इसीलिए सूक्ष्म शरीर को आत्मा कहा आत्म संबद्ध होने से जैसे अग्नि अग्नि संबद्ध अयोगोलक होने से अयुगोलक को भी अग्नि कहा जाता है उपाधि के संबंध से इस अभिप्राय से लिखते हैं आत्मना संयुक्त लिंगात्मा यह आत्मा शब्द का अर्थ है आत्मा की उपाधिभूत तो सूक्ष्म शरीर और उसका गोलक है हृदय है। आगे हैं यानी हृदिेश आत्मा ये जो प्रथम वाक्य मूल मूलकंडिका में इसका व्याख्यान भाष्य में हो गया यहां है यहाँ तक आत्मना संयुक्त लिंगात्मा यहाँ तक अब दूसरा वाक्य आ रहा है अत्रेत एक शतम नाड़ी नाम इसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं भाष्कर भगवान्ने शतम् संख्या प्रधान नाड़ी नाम भवति तो प्रधान नाड़ी या 101 हैं और वो कहाँ हैं तो अत्र अने हृदय तो हृदय देश में प्रधान 101 नाडियां एक, एक नाडिया निष्पन्न होती हैं उत्पन्न होती हैं वहीं से उनका प्रारंभ है अत्र इसका अवतरण है टीका में यस्मात लिंगात्मा हृदय वर्तते तत्संचार्गभूत नारीना अभी तदवे स्थान इत्या अत्री तो जिस कारण से सूक्ष्म शरीर हृदय में अवस्थित हैं उस कारण से सूक्ष्म शरीर के संचारण का मार्गरूप नारिया भी हृदय में ही स्थित हैं उनका स्थान भी हृदय ही है ये अत्र ये एक नाडी नाम इत्यादि से बताया गया जो अत्र एक शतम नाड़ी नाम में एक ये ये सरोनाम है इस सरोनाम की व्याख्या भाष्य में नहीं हुई है मूल में भी है और भाष्य में वैसा का वैसा ये शब्द ही रखा है तो टीकाकार कह रहे हैं एक तत्त के विषय में भास्कर भगवान ने क्यों व्याख्यान नहीं किया तो नाड़ी नाम शरीर विधारक न प्रसिद्धत्व वक्तुम इति विशेषण तो कहते हैं नाड़ियों की प्रसिद्धि को बताने के लिए एतत ये ते विशेषण है नाडियां प्रसिद्ध हैं किस रूप से प्रसिद्ध हैं नाड़ियों की किस रूप से प्रसिद्धि है तो शरीर विधारक तो शरीर विधारण कर्त के रूप में नाड़ियों की प्रसिद्धि बताने के लिए ये तत्त ये विशेषण मूल श्रुतियों में प्रयुक्त है ये तत् शब्द का प्रयोग है तो कहे फिर भास्कर भगवान ने ये तत् तो शब्द का ये अर्थ क्यों नहीं बताया कहते तस्पष्टवात भाष्य न व्याख्यातम तो व्याख्यातम में त तो न होकर के न यदि है तो अच्छा है न व्याख्यानम हा इसमें तो छपा हुआ है व्याख्यानम होना चाहिए हाँ तस्य न व्याख्यानम तो यदि तम है तो ये, है, तो आ, ये समझना कि भाव अर्थ में प्रत्ये हैं नहीं तो ल्यूट भाव अर्थ में करने से व्याख्यान व्याख्यातम का अर्थ है व्याख्यान तो तस्य यानी ये तत्पदस्य ये, तत ये जो विशेषण है उसका भाष्य में व्याख्यान नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ तो कैसे तो, ये तो स्पष्ट अर्थ में क्या नाम प्रसिद्ध अर्थ में स्पष्ट है प्रसिद्धि रूप अर्थ उसका स्पष्ट है सर्व विज्ञात है सबको ज्ञात है यह तत् तो शब्द प्रसिद्धि अर्थ में होता है घर के इसलिए भाष्कर भगवान ने व्याख्यान नहीं किया ये टीकाकार ने कहा अब अत्र अत्रद एक शतम् शतम नाम। ये जो वाक्य था इसकी व्याख्या हो गई भाष्य में तो तीसरा अंतर वाक्य आ रहा है तासा शतम् शतम एक, एक इसका व्याख्यान भाष्य में आ रहा है तासाम शतम शतम् शतम् एक, एक, एक इत्यादि इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार भाष्य वाक्य का एक, एक नाड्या शाखा नाड्य शतम शतम भाषा ये जो प्रधान एक सौ नाड़ी हैं इनमें से प्रत्येक नाड़ी की शाखा है सौ सौ शाखाएं एक एक प्रधान शाखा में लगी हुई हैं ये तासाम शतम शतम एक, एक प्रधान नाड्या भेदा इससे भास्कर भगवान ने बताया तासाम शतम शतम एक, एक अश्याम का व्याख्यान है यह तो सप्तमी सी अर्थ में है यह मान करके भाष्कर भगवान ने एक एक अश्या, ऐसा श्रेष्ठ प्रयोग किया है ना तो एक सौ एक प्रधान नाड़ी में से एक, एक यानी प्रत्येक नाड़ी की सौ सौ शाखाएं हैं शाखा नाड़ी थोड़ी टीका है ततच शम शाखा नाड्य इत तो शाखा नाडियों की संख्या हो गई शोत्तर आयुत आयुत शब्द का प्रयोग होता है दस हजार के लिए आयुत शब्द का अर्थ है दस हजार तो शोत्तर युतम का अर्थ निकलेगा दस हजार एक सौ यह शाखा नाड़िया हुई और इन शाखा नाड़ियों की फिर प्रति शाखा नाड़िया कहो या उप शाखाएं कहो दस हजार एक सौ ये शाखाएं हैं इनमें से प्रत्येक में बहत्तर हजार शाखाएं हैं तो उपशाखा नाड़ियों की संख्या हो जाएगी बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख ये जो दस सौ को बहत्तर से गुनने पर गुना करेंगे तो आएगा बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख अंक वो हो जाएगी उप शाखाओं की संख्या अब उप शाखाओं की संख्या और शाखाओं की संख्या और प्रधान शाखाओं की संख्या का यदि जोड़ करते हैं तो वो हो जाता है बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख दस हजार दो सौ एक तीनों नाड़िया उपशाखा शाखा और प्रधान नाड़ी तो शाखा नाड़ियों को बताया जा रहा है कि पुनरअपी इत्यादि से इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार शाखा नाच प्रत्येक दया अधिक सप्तति सहसाणी प्रतिशा नाड़ इत्याह इत्यानपीति तो ये जो शाखा नाडियां हैं दस हजार एक सौ इनमें से प्रत्येक शाखा नाड़ी में उप शाखाएं हैं बहत्तर हजार बहत्तर हजार इसे पुनरअपि इत्यादि से भाष्कर भगवान लिखते हैं कि पुनरपी द्वासप्तर द्वासप्तर यानी द्वे सहस अधिक सप्ततिश्च सहसाणी ये सत्तर हजार प्लस दो हजार यानी बहत्तर हजार एक एक शाखा नाड़ी की उपशाखाए हैं सहस्त्र नाम इसका उत्तरण है टीका में सप्तति पदस् संख्या प्रधानत्वे इतिहास्य अयोगात् सहस्रीस्य ष्यतया व्याच सहसा सप्ततिशब्दको यदि संख्या प्रधान मानेंगे तो पद के साथ उसका सामानाधिकरण नहीं हो पाएगा इसलिए सहस्त्र पद का षष्टअतया व्याख्यान किया जा रहा है वो संख्या परक है तो सहस्त्रानाम द्वासप्तति ऐसा करते हैं तो संख्या संख्यापरक हो जाएगा तो। तो सहस्त्रा नाम द्वासि यानी हजार के बहात्तर तो हजार का बहत्तर कितना होगा बहत्तर हजार हाँ। वो शाखा नाडी सहस्त्रानी जो मूल में है शाखा नाडी सहस्त्राणी उसके विषय में कहते हैं कि प्रति प्रतिनाड़ी शतम संख्या प्रधान नाड़ी नाम सहस्त्रणी है हाँ प्रति प्रति का भी अवतरण है ये जो दवा सप्तति द्वासप्त ये जो वीपसा है ना इस के विषय में लिखते हैं तो पहले इति इतने का जोटीका में यह है उसको देखिए क्या शाखाभ्यो निर्गता अल्प शाखा प्रतिशा ये प्रतिशाखा पद की व्याख्या है विग्रह तो शाखाओं से निकली हुई जो छोटी शाखा उसे प्रतिशाखा कहा जाता है यानी उपशाखा और द्वासि इत्यत्र वीपसार्थम आह द्वासप्त द्वासप्त ऐसा जो वीप्सा यानी दो बार उच्चारण है उसका अर्थ बताया जा रहा है प्रति प्रतिनाडी शतम् इत्यादि से इस पर चर्चा हम लोग करते हैं कल द्र कर्णे शृणुयाम देवा